दुर्गा सप्तसती एकादश अध्याय देवताओं को वरदान ओम नमस्का ये नम ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ वहादैत्यपति शुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उनका त्यानी देवी की स्तुति करने लगे उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल धमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएँ भी जगमगा उठी थी देवता बोले शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है तुम्ही जल रूप में स्थित होकर सम्पूर्ण जगत को तृप्त करती हो तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो इस विश्व की कारण भूता परामाया हो देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी को मोक्ष की प्राप्ति कराती हो देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियाँ हैं जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है तुम तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परम बुद्धि स्वरूपा हो जब तुम सर्वस्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक, उक्तियाँ और क्या हो सकती है बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः परिश्रम अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो कल्याणदायिनी शिवा हो सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वसला तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार है तुम सृष्टिपालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो नारायणी तुम्हें नमस्कार है शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है नारायणी तुम ब्रह्माणी का रूप धारण करके हंसों से जुटे हुए विमान पर बैठती तथा खुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो तुम्हें नमस्कार है माहेश्वरी रूप से त्रिशूल चंद्रमा एवं सर्प को धारण करने वाली तथा महान विषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है मोरो और कुकुटों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कोमारी रूप धारिणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है खडग चक्र गदा और शारंग धनुष उत्तम आयुधों को धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो तुम्हें नमस्कार है हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए वाराही रूप धारणी कल्याणमयी नारायणी तुम्हें नमस्कार है भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए उद्योग करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है मस्तक पर क्रीड और हाथ में महाभद्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उद्दीप्त दिखाई देने वाली और वृत्ता के प्राण हरने वाली ऐंद्री शक्ति नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है शिव दूती रूप से दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्चना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है लक्ष्मी लज्जा महाविद्या श्रद्धा पुष्टि स्वधा ध्रुवा महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है मेधा सरस्वती श्रेष्ठा ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली नियता तथा ईशा सबकी अधीश्वरी रूपिणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है सर्वस्व रूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है हे कात्यायी यह तीन लोचनों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें तुम्हें नमस्कार है भद्रकाली वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भैसे हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है देवी जो अपनी ध्वनि से समूचे जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट करता है तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है चंद्र तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है हमारा मंगल करें हम तुम्हें नमस्कार करते हैं देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनो कुपित होने पर मनोवांचित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों का शरण देने वाला हो जाते हैं देवी अंबिके तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोही का किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी? चतुर्दश और वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं उनमें तुम्हारी ही वर्णन है जहाँ राक्षस भयंकर विशैले सर्प शत्रुगण, लुटेरों की सेना और दावा को वहां तथा समुद्र के बीच में भी साथ रह तुम विश्व की रक्षा करती हो विश्वेश्वरी तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनिया हो जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं देवी प्रसन्न हो जैसे इस समय असुरों का वध करके तुमने शीघ्र ही हमारी रक्षा की है उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो पापों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को शीघ्र दूर करो विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हैं हम पर प्रसन्न हो त्रिलोक निवासियों की पूजनिया परमेश्वरी सब लोगों को वरदान दो देवी बोली देवताओं मैं वर देने को तैयार हूँ तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो संसार के लिए उस उपकारक वर को मैं अवश्य दूंगी देवता बोले सर्वेश्वरी तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो देवी बोली देवताओं वस्वत मनमंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुम्भ नाम के दो अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असरों का नाश करूंगी, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं व्यप्रचिति नामक दानों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे तब स्वर्ग में देवता और मर्तलोक में मनुष्य सदा मेरी स्थिति करते हुए मुझे रक्तदंती कहेंगे